संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में, में एक, बार एक बार फिर खुल रहा है बाल कहानियों का पिटारा और इस बार हम लेकर आए हैं राधा कृष्ण की बाल कहानी सिंह और सिया गिर के जंगल में एक सियार रहता था एक दिन वह टहलने के लिए निकला तो क्या देखता है कि एक सी उसके सामने खड़ा है बाप रे एक झपट्टा मारे तो हड्डियां कड़कड़ा जाए मेरी खून की नदी, नदी बह जाए और सारा मांस इसका भोजन बन जाए यहाँ से किसी तरह प्रभु चक्कर हो जाना चाहिए बा दबाकर भागने लगा मगर भागे भी तो कैसे भागे सिंह ने उसे देख चु लिया था सिंह ने पुकारा ओ सियार और सियार भागने का रास्ता भूल गया वह खड़ा खड़ा थर थर कांपने लगा। सिंह उसके पास आया और बोला मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ बोलो क्या तुम्हें मेरी मित्रता मंजूर है सियार ने सिर झुकाकर कहा नहीं सरकार मैं गरीब और कमजोर सियार हूँ मुझे तो आप माफ़ी कर दीजिए सी सिड़ा अजरज हुआ और पूछा तुम मुझसे मित्रता क्यों नहीं करना चाहते हो मेरी माँ ने मुझे मना किया है माँ ने मना किया है क्या कहा है ने? ने सियार जवाब दिया महोदय मेरी माँ ने कहा है कि देखो बेटा मित्रता शत्रुता और संबंध बराबर वालों से करना चाहिए आपसे मेरी बराबरी कहा आपके साथ मेरी मित्रता शोभा नहीं देगी सहसा सिंह गरज उठा तुम्हारी साथ मेरी, साथ मेरी मित्रता, मित्रता, मित्रता क्यों शोभा नहीं देगी? सिंह का गर्जन जंगल में चारों ओर गूंज उठा तमाम पशु पक्षी सहम कर दुबक गए सियार की हड्डी पसली कांपने का उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सिंह से मित्रता करे या न करे क्या वो वहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाए इतना सोच ही रहा था कि सिंह ने उससे कहा आओ, हम लोग आपस में पंजा मिलाते हैं और फिर एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। सियार ने डरते डरते सिंह से अपना पंजा मिलाया सिंह ने पूछा पनखट में क्या सियार सियार ने जवाब दिया।, दिया काई बाजार में क्या लाई सिंह ने प्रसन्न होकर कहा बस।, बस हो गई हमारी दोस्ती पक्की।, पक्की अब हम दोनों हाँ मिलकर कर कर कर हो गए हैं मिटाई उसी दिन से वे दोनों मित्र बन गए दोनों रोज मिलते आपस में गपशप होती जब सिंह शिकार खेलने निकलता तो सियार सिंह को उत्साहित करता और इसी तरह से दिन बीत रहे थे कई महीने बीत गए लेकिन सिंह अब सियार की मित्रता से उबने लगा था यह सियार तो बड़ा लीचड़ है जब देखो तब आ पहुंचता है और मेरा समय बर्बाद कर, कर देता है मैं हाथी हिरण, भैंसा आदि बड़े बड़े, बड़े जानवरों का शिकार करता हूँ और ये ये सिर्फ मेरे पीछे, पीछे पीछे लगा रहता है बचा खुचा मांस नोच कर खाता है और खुश हो जाता है इसे भी बड़ा शिकार करना चाहिए और निमंत्रण देकर मुझे, मुझे खिलाना, खिलाना चाहिए मगर इससे होता हवादा तो, तो कुछ है नहीं, है नहीं। सिर्फ खुशामत खुशा खुशा करता है, है। मैं, मैं ऐसा, ऐसा मित्र, मित्र रखकर रख कर क्या, क्या करूंगा, करूंगा? इसे, इसे तो, तो मार, मार डालना चाहिए लेकिन मारा कैसे जाए यू ही मार डालू तो जंगल वाले यही कहेंगे कि अपने मित्र को मार दिया इसलिए सियार को नीति के साथ मारना चाहिए तब लोग यही समझेंगे कि सियार सिंह से लड़ पड़ा और लड़ाई में मारा गया ऐसा सोचकर कर सिंह लड़ने का उपाय खोजने लगा एक दिन आया तो सिंह ने उससे कहा, आओ आज हम लोग युद्ध युद्ध खेल खेलते हैं बड़ा मजा आएगा सियार की तो सट्टे पिट्टे गुम हो गयी सिंह के साथ लड़ाई का खेल हे भगवान रक्षा करो मेरी लेकिन कुछ सोच कर बोला प्यारे मित्र सिंह युद्ध का खेल मैंने कभी खेला नहीं है जानता भी नहीं हूँ कि लड़ाई कैसे शुरू की जाती है लड़ाई शुरू करना तो बिल्कुल आसान है सिंह ने उससे कहा देखो वो देखो वो सामने ये जो चट्टान है ना, मैं कहूँगा कि यह चट्टान मेरी है और तुम कहना कि ये चट्टान मेरी है और, इसी, और बात इसी बात पर, पर हम लोगों में लड़ाई, लड़ाई हो जाएगी तब हम नाखूनों से, से, से दांतों से युद्ध करेंगे सी की बात सुनते ही सीआर का तो खून सूख गया मन मार कर बोला ठीक है आप चट्टान को अपना बतलाइए मुझसे भी जहाँ तक बन पड़ेगा मैं उसे अपनी ही कहूँगा सिंह ने शान से अपना पंजा चट्टान पर रख कर जोर से कहा चट्टान मेरी है अगर किसी को इस बात पर आपत्ति है तो वह मेरे सामने आए यह कहकर सिंह जोर से दहाड़ा सियार की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं मान गया मैं मान गया हजूर कि ये चट्टान आपकी ही है ऐसा, ऐसा कहता, कहता हुआ सियार वहाँ से, से सरपट भागने लगा थोड़ी ही दूर गया होगा कि सिंह ने उसे घेर लिया और बोला अगर तुम साहस से काम नहीं लोगे तो हम लोगों में लड़ाई कैसे होगी सियार ने कहा लड़ाई की जरूरत क्या है महोदय मैं समझता था कि चट्टान भगवान की है मगर जब आप कहते हैं कि चट्टान आपकी है तो आपकी ही सही सिंह बोला तुम ऐसा करोगे तो हम लोगों में लड़ाई ही नहीं होगी सियार ने समझाया लड़ाई अच्छी चीज भी नहीं होती है महोदय सिंह ने क्रोधित होकर कहा अगर, अगर तुम, तुम ऐसा नहीं, नहीं करोगे, करोगे तो मैं तुम, तुम पर हमला पर करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। यह बात तो मैं पहले, पहले, पहले से ही जानता था, था, था ने कहा, क्योंकि बलवान और निर्बल अमीर और गरीब की मित्रता नहीं हो सकती और अगर होती भी है तो लंबे समय तक टिक नहीं सकती आपकी अगर यही, यही इच्छा है, है तो आइए आइए और आकर मुझे मार डालिए और, और फिर सिंह ने, ने, ने, ने एक पल एक की पल भी देर ने ने नहीं की।, ने ने की आप जानते, जानते हो उसके बाद सिंह ने क्या किया होगा जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा सिंह ने सियार का नरम नरम मांस खाया और खूब मजे लिए अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी सी और सिया लेखक राधा कृष्ण वाचक स्वर भारती परिमल